के कण कण में व्याप्त सबके अंदर अंतर्यामी रूप से प्रेरणा दे रहे परमात्मा को नमन करते हुए महापुरुष द्वयों को प्रणाम करते हुए यहां उपस्थित परमादरणीय परमंद श्री स्वामी जी महाराज प्रत्येक बोधानंद जी उनको भी भूयो भूयो नमन करते हुए यहां के समस्त ट्रस्टी और स्त्रोत्रगण सबको अभिवादन करते हुए चिंतन में प्रवृत्त हो रहे हम लोग विचार कर रहे थे ऋग्वेदी जो ऐतरीय उपनिषद है उसको लेकर विचार कर रहे पर परमात्मा ने सबसे पहले सृष्टि की अम्बा है मरो है मरीची है सारा लोगों में तो पहले भी बता दिया था ये सृष्टि के विषय में मत मतांतर है एक नहीं अलग अलग उपनिषद में अलग अलग ढंग से सृष्टि बता छांदोग्य उपनिषद में दे के जो अस्त्र जाता तेज से सृष्टि बता दिया तेज के बाद जल है पृथ्वी बता दिया और तैतरीय उपनिषद में विचार कर दीजिए तस्मादस्माद आत्मना आकाशंभूता इनको बता दिया बृह में जाके देखिए एक ही प्रजापति दो भाग में विभक्त हो गया पतिश्च पत्निश्च और मनु और शत्रुपा हो गया और मनु अलग अलग रूप में शत्रुपा ने अलग अलग रूप धारण किया कभी गाय बन गए कभी घोड़ी तभी मनु भी वैसा हो गई तो सृष्टि अलग अलग है ऐसा क्यों है सृष्टि में अलग अलग इसका मतलब यह सिद्ध होता है सृष्टि वास्तव में है नहीं यही सिद्ध स्तुति बता रहे अनिर्वचनीय है यदि होता तो सर्वत्र एक ही होना चाहिए किंतु सृष्टि का जो कारण है उनमें कोई वाद विवाद नहीं वो एक ही तत्व है भगवान भाष्यकार जी ने एक जगह बता दिया असमा कम तो हम लोगों को सृष्टि में तात्पर्य नहीं अब सृष्टि को आप जान भी लिया आपको क्या मिलेगा दुख ही मिलेगा ना शायद सुख अभी तक किसी को नहीं मिला होगा दुख ही दुख है तो इस सृष्टि का एक कारण है उसको जानना है इसलिए सारी श्रुति गीता उसके पीछे पड़े किसी ना किसी प्रकार से जिज्ञासु साधक को बोध करवावे ये अनादि निद्रा में सोय है इसको किसी ना किसी प्रकार से जगावे तो इसलिए यहां अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीका से श्रुति समझा रहे श्रुति में कोई जामत, जामिता नाम का दोष नहीं जामिता का मतलब आलस्य। भगवान भाष्यकार जी ने कटुपनिषद में जो भाष्य करते हुए बता दिया है न श्रुति में कोई पुनरुक्ति दोष होता है न कोई आलस्य नहीं एक ही तत्व को अलग अलग ढंग से भिन्न भिन्न प्रकार से साधक को समझने में आ जावे सूति समझा रही तो इसलिए यहां सारा ये लोक सृजन करने के बाद लोक की उत्पत्ति करने के बाद उस परमात्मा ने अवलोकन किया देखा, विचार किया अरे ये तो लोक ऐसा ही पड़ा है इनको देखपाल करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए अन्यथा अव्यवस्था होगा नष्टो भ्रष्ट नष्ट भ्रष्ट होगा जैसा अपना मकान है, बढ़िया मकान बना दिया देखपाल करने वाला कोई ना हो तो क्या हुआ बिल्कुल एकदम कुछ दिन के बाद जीर्ण शीर्ण होगा कचड़ा भर जाएगा <क्क्किल> तो ऐसा ही उन्होंने लोकपालों को सृजन किया उसके बाद सबसे पहले उत्पन्न किया वो जो पिंड है उसको समुद्र अतः संसार रूप सागर में प्रापतन ये संसार क्या है संसार रूप सागर क्या भगवान भाषा ने बहुत सुंदर से वर्णन किया उसको लेकर हम लोगों ने विचार भी किया जैसा सागर में जल होता है जल निधि कहा जाता है समुंदर का नाम केवल जल नहीं जल निधि सारा जल है जहां एकत्रित हो जाता है सारा जल जहां आचरित रहते है, उसको कहते निधि ऐसे ही संसार है सागर है उसमें जल कौन है अविद्या और कामना और कर्म से उत्पन्न हुआ दुखादि ही जल है यही जल है जैसा जल में मगरमच्छ्यादि भी रहते हैं यहां मगरमच्छ्यादि कौन है तीव्र रोग है जरा है मृत्यु है यही मगरमच्छी के समान है क्योंकि जीव को हर समय में ग्रसित कर रहे और यदि सागर से हम लोग यदि नौका से पार होते हैं पाते भी होना चाहिए अर्थात मार्ग में उपयोगी जो वस्तु है उसको कहते है पाते, पाते भी यहां बता दिया सत्य है सत्यता आर्जवा सरलता दान है दया है अहिंसा है शम दम धैर्यादि ये सब पाते या बता दिया भगवान भाष्यकार ने क्योंकि इनके बिना ये संसार सागर से पार नहीं हो सकती है। नौका तो तैयार है ज्ञानरूप नौका है किन्तु ज्ञानरूप नौका में बैठ के ये संसार सागर से हम तभी पार कर सकते बीच में ये पाते आवश्यकता है ये पाते ये बता दिया और उस ज्ञानरूप नौका में बैठ करके इस नौका को चलाने वाला है सदगुरु इस नौका में बैठ कर हम संसार सागर से पार हो सकते अच्छा ये जो नौका जो चलती है उसके लिए भी मार्ग चाहिए जहां मनमर्जी से नौका नहीं चलता है तो इसलिए वहां मार्ग बता दिया सत्संग और सर्वत्याग ये मार्ग है इन मार्गों के द्वारा ये ज्ञान रूप नौका से ही संसार सागर को पार कर सकते हैं ऐसा जो संसार सागर में अष्पिन अस्र्णवे प्रापतन अर्थात ये जो संसार सागर में इन देवतों को उस परमात्मा ने गिरा दिया था डाल दिया उसके बाद श्रुति बता रहे तम अशनाया पिपाशाभ्याम अन्वर्जत तम का मतलब है सबसे पहले उत्पन्न हुआ जो पिंड है इंद्रिया है इंद्रिया का गोलक है और अभिमानी देवता उनके उत्पत्ति का बीज बीजभूत पुरुष अर्थात मूल पुरुष मूल पुरुष का मतलब परमात्मा नहीं लेना आया परमात्मा ने उस पिंड को उत्पन्न किया प्रथम जीव कहते उसको अर्थात हिरण्यगर्भ गर्भ देखिए दो सृष्टि है तैतरीय उपनिषद में जो आया है तस्माद ये आत्मना आकाश संभूता उस इस देखे हाँ तस्माद भी प्रयोग कर रहे हैं ए तस्माद भी प्रयोग कर रहे दो शब्द क्यों प्रयोग कर रहे श्रुति स एश तो इसे श्रुति का यही तात्पर्य है परमात्मा और जीव भिन्न नहीं है एक है दोनों एकत्व को लेके बोल रहे और मांडव उपनिषद में भी देखिए ये सारा ओंकार करके प्रतिज्ञा किया बाद में सब कुछ ब्रह्मा, ब्रह्म ब्रह्मा, ब्रह्म सचतुष्पादा सप्तांग एकोनाविंशति मुख प्रतिज्ञा किया आत्मा का और सात अंग है उन्नीस मुख बता रहे वैश्वानर का विराट का तो वहां पूर्व पक्ष ने जिज्ञासा की आपने प्रतिज्ञा तो की आत्मा की और वर्णन कर रहे विराट की समष्टि का तो भगवान वाष्यकार ने कहा वेष्टि और समष्टि में कोई भेद नहीं है दोनों एक है केवल मात्र भेद है जो ब्रह्मांड में है वो पिंडांड में है ब्रह्मांड में ढूंढने का कोई आवश्यकता नहीं हमारे अंदर ढूंढो अंदर पहचानो एक तत्व है तो इसलिए जो मूल पुरुष है उसको ये संसार सागर में डाल दिया केवल इतना ही नहीं अशनाया पिपाशाभ्याम अशना कहते हैं शुदा भूख खाने की इच्छा ये जो खाने की इच्छा है उसी का भी नाम मृत्यु कहा दिया है ब्रहदरण ने आशा अशा ना वही मृत्यु इसका नाम मृत्यु भी कहा दिया है क्यों खाने की नाम मृत्यु क्यों है तो आशी ने कहा जो खाने की इच्छा करता है किसी ना किसी की हत्या भी करता है वो ये निश्चय है कोई कहेंगे महाराज हम लोग तो हत्या नहीं करते अरे फल दौड़ रहे वो भी हत्या है गेहूं पीस रहे वो भी हत्या है सभी में हो रहे ऐसी बात नहीं तो इसलिए जो खाने की इच्छा करता है तो किसी ना किसी की हत्या हो रही है इसलिए अशन आवई मृत्यु राज में बता रहा हैं तो इसलिए उन्होंने भूख और प्यास से अन्ववार अर्थात उनके साथ संबंध किया अभिभूत किया मूल उत्पन्न हुआ जो हिरण्य गर्भ है उसके साथ भूख और प्यास जोड़ दिया अभी थोड़ा विचार करिए ये भूख और प्यास किसका धर्म है हमारे शरीर में ऐसा तो अनेक ऊर्जा है कार्यकर्ण संगात कहते कार्य और करण शरीर का एक नाम है संगात संगात कहते हैं मिले जुले हुए शरीर है इंद्रिय भी है प्राण भी है मन भी है और एक चीज है सबको प्रकाशित करने वाला चेतन अभी विचार कर दिए इसमें भूख किसको लगती है क्या शरीर को मन को अथवा चेतन को अथवा इंद्रियों को अथवा प्राण को प्राण को का मुझे भूख लगे बोलते सब लोग प्राण को भूख लगी कोई बोलते नहीं मुझे भूख लग गई मुझे प्यास लग गई व्यवहार तो यही होता है अनुभव यही हो रहे किंतु अनुभव सर्वत्र सत्य नहीं होता है अनुभव के बल से आप सिद्ध नहीं कर सकते हां अनुभव को हम मानते हैं यदि उसके पीछे श्रृति प्रमाण हो स्मृति प्रमाण हो तभी अनुभव माना जाता है भगवान बाश्यकार जी ने स्पष्ट कहा दिया है वो कितना भी विद्वान क्यों ना हो यदि शास्त्र से विरुद्ध है उसको त्यागना चाहिए क्योंकि शास्त्र प्रमाण है कर्म के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है वहां भी नहीं लगेगा शास्त्र ने कहा दिया आपको करना पड़ेगा उपासना के विषय में भी शास्त्र ही प्रमाण है किंतु ज्ञान के विषय में शास्त्र भी प्रमाण है ही नहीं हुआ क्योंकि शास्त्र युक्ति और अनुभव तीनों प्रमाण माने। जाए किंतु युक्ति अपना मनमर्जी नहीं का सुविम्यता श्रुतिमतो तर्को अनुसंधीता शास्त्र के अनुसार तर्क अपना मनमर्जी से तर्क नहीं एक बहुत बड़े नयायिक हो गए उसको बोलते दिदी कार रघुनाथ शिरोमणि तो उन्होंने वहां प्रतिज्ञा किया तर्क में अभी तक जिसने सत्य सिद्ध किया है मैं उसको झूठ सिद्ध करूंगा जिसने गलत सिद्ध किया है उसको मैं सत्य सिद्ध करूंगा उन्होंने तो प्रतिज्ञा किया है इतने बड़े नहीं आए थे किंतु तर्क का भी एक मूल होना चाहिए तर्क का भी एक आधार होना चाहिए तर्क का भी एक आश्रय होना चाहिए अन्यथा तर्क का कोई सीमा नहीं रहेगा तो ये जो ज्ञान के विषय में श्रुति प्रमाण है श्रुति के पीछे जो आपका तर्क है वो भी प्रमाण है अनुभव भी प्रमाण माना जाता है तीन प्रमाण किंतु यह जो भूख लग रहे अनुभव अनुभव बोल रहे हैं मुझे भूख लगा है कोई भी नहीं बोलते मेरा प्राण को भूख लग गई मुझे भूख लग गई मुझे प्यास लग गई अनुभव ये कह रहे अभी वहां जो मुझे जो बोल रहे ये आत्मा को लेके नहीं दोनों को तादात्म्य करके बोल रहे तो ये जो भूख और प्यास किसका धर्म है बोलते भूख लग रहे हम विचार नहीं करते किसके खा रहे डाल रहे सुबह से साय कौन पचा रहे अंदर बैठ के कौन अलग अलग कर रहे छांदोग्य उपनिषद में कहा दिया है छठवें अध्याय में ये जो हम भोजन खाते हैं तीन भाग में विभक्त है अन्नमयहा मन आपोमय प्राण तेजो मया वाक पुत्र को समझा रहे पिता ये जो हमारा मन है अन्नमय है अन्नमय का मतलब है अन्न से उत्पन्न हुआ ये बात नहीं लेना बहुत तो लोग कहते अन्ना मल तो अन्न से मन बनता है मन अन्न से नहीं बना है मन जो उत्पन्न हुआ है अपंचीकृत पंचमहाभूतों का सत्वगुण से समष्टि का कार्य है सत्वगुणों का वेष्टि कार्य है हमारे ज्ञानेंद्रिय है ये पूरे हमारे इधर ही पड़ी है पूरा पांच इंद्रिय। यहां जो जाइए कान हो गया बीच में है तो इंद्रिया हो गया उधर नेत्र हो गया थोड़ा नीचे आया नाशिका उससे नीचे आ गए रसन पूरे इंद्र इधर ही है एक आकाश के सत्वगुण से हमारे श्रवण इंद्रिय है और वायु का सत्वगुण से इंद्रिय है पूरे शरीर में और तेज के सत्वगुण से नेत्र है और जल के सत्वगुण से हमारे रसन इंद्रिय है जीवा नहीं है, जीवा के अंदर एक इंद्रिय अलग है वो अत पदार्थ है और ये नाशिका है ये पृथ्वी के सत्वगुण से बना है और ये सारे सत्वगुण मिलके हमारा अंतकरण बना है मन बना है अन्न से नहीं तो फ्रुति कैसा बता रहे अन्नमय यहां मना करके तो वह अन्नमया मन का मतलब है कि मन में जो वृद्धि विकास और रास पंद्रह कला मानते षोड़श कला पुरुष देखिए पुरुष में कोई कला नहीं निष्कलहा गत पंचदश कला, पंच कला। मुंडक में बता रहे कोई कला नहीं ये जो कला है ये मन की है पंद्रह कला मानी तो वहां केतु के अंदर जिज्ञासा हो गई भगवान आप बता रहे पंद्रह कला है मन की और मैंने तो सुना है सोलहश कला पुरुष की एक कैसा मन की कैसा है उन्होंने कहा पुत्र यदि तुम उसको प्रत्यक्ष करना चाहते हो अनुभव करना चाहते हो पंद्रह दिन तक भोजन मत करो आप लोग भी यदि परीक्षा करना चाहते हैं पंद्रह दिन तक भोजन मत करो किंतु पर्याप्त जल पी लो खूब जल पी ले लो पिताजी के आज्ञा के अनुसार उन्होंने वैसा ही किया ठीक पंद्रह दिन होते हुए पिताजी के पास पहुंच गए चलने का सामर्थ्य नहीं धीरे धीरे धीरे चल गए उसके बाद कहा दिया सौम्या तूने जो जो गुरुकुल में अध्ययन किया है ना रिग्वे रहे इजुर्वे रहे शाम वदा बोलो पिताजी मुझे कुछ भी भान नहीं हो रहा है, एक भी वेद का स्मरण नहीं हो रहा है। तभी पिताजी ने कहा एक दृष्टांत देखकर जैसा विशाल कोई अग्नि है बुत्ते-बुत्ते तिनके जैसा अवशेष रहती वो अग्नि है ज्यादा आपको जला नहीं सकती है चोट सा, एक चोट सा अंगारा बच गया है और उसी अग्नि में यदि आप धीरे धीरे ईंधन डालते जाइए थोड़ा थोड़ा हल्का सा पले रूई है अथवा डालते जाइए कुछ समय के बाद वो अग्नि एक विशाल रूप धारण कर सकती वैस ही है सौम्य तेरे मन की जो पंद्रह कला है क्षीण हो गई ये जो अनुरूप ईंधन तुम डालते जाओ धीरे धीरे धीरे वो कला वैसा ही पुनः प्रकट हो जैसे अग्नि से तो तुमने वैसा ही भोजन किया कुछ दिन के बाद पिताजी के पास आ गए पिताजी ने कहा बताओ वेद सारा वेद बोल दिया तो इसलिए कला है मन की कला है ये अन्न से बढ़ती है अन्न से घटती है ये जो हम अन्न खाता खाते है खाते हैं तीन भाग में विभक्त होता है स्थूल मध्यम और सूक्ष्म जो स्थूल अन्न है ये प्रतिदिन हम लोग मल रूप से त्याग देते हैं खाया अन्न बन गया क्या मल फैक्ट्री है अंदर भगवान ने एक ऐसी फैक्ट्री बना दिया हम बाहर के फैक्ट्री को दे के आश्चर्य प्रकट करते हैं हमारे अंदर देखे फैक्ट्री कौन है उसका मालिक कोई ना कोई होगा ये तो निश्चय है ये जो स्तूल है मल रूप से गया और इसमें जो मध्यम भाग है अन्न का ये मांस बनता है और जो सूक्ष्म भाग है ये मन का पोषक बनता है मन नहीं बनता है किंतु मन का पोषक इसलिए मन बन गया लोक में भी कहाते जैसा खावे अन्न वैसा बने मन क्योंकि अन्न का जो सूक्ष्म तत्व है हमारा मन का पोषक बनता है वैसे ही जल भी जो हम जल पान करते हैं वो भी तीन भाग में विभक्त होता है स्थूल जल है मूत्र रूप से निकलता है उसमें जो मध्यम जल है ये हमारा रक्त बन जाता है और सूक्ष्म जल है ये प्राण का पोषक माना जाता है इसलिए आपो आपोमया प्राण पंद्रह दिन अभी भोजन नहीं करे नहीं मरेंगे शास्त्र गारंटी दे रहे कोई बीमार हो अलग बात है स्वस्थ व्यक्ति के किंतु यदि जल नहीं पे अब दो तीन दिन में रहना मुश्किल होगा गर्मी के दिन एक दिन में रहना ही मुश्किल होगा क्योंकि ये प्राण का वस्त्र माना है जल इसलिए भोजन में आजपन करते हैं महात्मा लोग आजपन क्यों करते हैं आजमन का क्या मतलब है अर्थात जो आजमन करने का वहां बृहदाण्य में बता दिया आप प्राण को वस्त्र दे रहे हम जो भोजन कर रहे एक उपासना है ये ऐसा नहीं उपासना का मतलब है दृष्टि करना अतस्विन तद्बुद्धि उपासना कोई अलग नहीं है दृष्टि की जाती है परमात्मा को छोड़ करके संसार में जो कुछ है सारा भ्रम ही है तो उपासना भ्रम कैसा है शायद स्वाध्याय लोग तो जानते हैं भ्रम भी दो होता है एक संवादित भ्रम और एक विसंवादि भ्रम संवादि भ्रम उसको कहते सफल प्रवृत्ति जनकत्व भ्रम के द्वारा आप भ्रम को मान के गए किंतु जाने के बाद आपको फल मिल गया वहां प्रयोजन प्राप्त हो गया जैसा यूं समझिए कोई व्यक्ति जंगल में घूमने गए जंगल में एक कुटिया थी तो कुटिया के अंदर से खिड़की से एक किरण आ रहे टिमटिमाते हुए वो जो किरण आ रहे मणि का एक चमकीली मणि है अंदर कुटिया में और वो किरण बाहर आ रहे उस व्यक्ति ने उस किरण को ही मणि समझ गए देखिए अभी किरण को मणि समझना यह भ्रम है क्योंकि किरण मणि नहीं है और किरण को मणि मान करके वो गए तो जाने पर उसको मणि प्राप्त हो गई भ्रम से गए किंतु तो फल मिल गया अभी यदि दी मान दीजिए उसी कुटिया में कोई दीपक टिमटिमा रहे अब दीपक को उन्होंने मणि समझ गए ये भी भ्रम है मणिका किरण को भी मणि समझना भ्रम है और दीपक को भी मणि समझना भ्रम है और दीपक को मणि समझ करके गए किंतु वहां कुछ भी नहीं मिला इसको बोलते विपल प्रवृत्ति जनकत्वम भ्रम है वैसे ही जो उपासना आदि जितने भी है, है तो भ्रम ही है किंतु फल मिलता है शास्त्र ने विधान किया है तो कहने का तात्पर्य है ये सब जितनी भी जो कला है मन की है और जो हम अचपन करते हैं प्राण को वस्त्र देते हैं भोजन से पहले भी और भोजन के बाद भी गीता में सुना होगा पंद्रवे अध्याय अहम वैश्वान भूत्वा प्राणिनाम देह्रितम हम आहुति दे रहे दृष्टि क्यों नहीं कर सकते अन्य के दोष निवृत्ति करने के लिए शास्त्र ने एक सरल उपाय बता दिया हम भोजन भी कर रहे साथ साथ में उपासना भी हो जाएगी सरल है किंतु बस इतना पहले आचपन कीजिए आचपन के बाद भोजन शुरू होगा बीच में बोलना नहीं चाहिए वाग्यता भुंजीता क्यों ऐसा जैसा कोई यज्ञ करते हैं बाहर आपने देखा होगा तो यज्ञ में ऋत्विक बोलते नहीं ब्राह्मण जो बोलते नहीं बीच में बोल दिया वो यज्ञ अखंडित माना जाता है संदो में बता दिया हूं बोला नहीं जाता है आप समझा कर रहे पूजा कर रहे बीच में नहीं बोला जाता हां यदि कोई आवश्यक पड़ गए आचपन कर दीजिए पहले उसके बाद बोल दीजिए दोबारा शुरू करेंगे दोबारा आचपन कर दीजिए तो जल उसको क्या करते कवच जैसा बांध देता तो जैसा बाह्य यज्ञ होता है वैसे ही जो हम भोजन कर रहे वैश्वानर अग्नि को आहुति दे रही है दृष्टि कर दीजिए जैसे यज्ञ में भी वहां चार ऋत्विक होते एक ब्रह्मा होते जैसे हमारे अंगुली नहीं है ब्राह्मण है ऋत्विक है आहुति दे रहे यदि संभव है हर एक जो ग्रास हम खा रहे भगवान का चिंतन कर जोर से नहीं बोलना तो दूसरा परेशान हो जाएगा मन ही मन केशवाय स्वाहा नारायण स्वाहा धीरे धीरे ये चिंतन कर दीजिए और भोजन होने के बाद दोबारा आचमन कर दीजिए ये आपका एक यज्ञ हो गया तो इसलिए पहले भी आपने प्राण को वस्त्र दे दिया और बाद में भी वस्त्र दे दिया ये उपासना है अन्न के जितने भी दोष निवृत्त माना जाता है तो कहने का तात्पर्य है ये भूख और प्यास क्या शरीर का धर्म है इंद्रियों का धर्म है अथवा चैतन्य का धर्म है अथवा प्राण का धर्म है। शरीर का धर्म होगा नहीं इंद्रिय भी नहीं चैतन्य तो करता है नहीं अंत आ जाके सिद्ध होता है प्राण का धर्म है। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक भूख और प्यास लगती है तो इसलिए यहां बता रहे हैं अशनायाहा पिपासाभ्या भूख और प्यास आत्मा का क्यों धर्म नहीं है बृहदारण्यक उपनिषद में वहां बता दिया कहोल ब्राह्मण में वहां कहोल ने प्रश्न किया था याज्ञवल के से कथमो यज्ञवल्केहा, क्य है ये सर्वांतर आत्मा उसका क्या स्वरूप है ये तो बता दीजिए उन्होंने कहा यो अशनाया पिपा शोकम मोहम जरम मृत्युम मत्येती अशना और पिपास से रहित है शोक और मोह को अतिक्रमण किया है जन्म और मृत्यु से परे है वही आत्मा है देखिए इस श्रुति में छह धर्म बता दिया अशनाया पिपासा इससे सिद्ध हो गया आत्मा प्राण नहीं है शोक मोहम ये मन का धर्म इसलिए मन भी आत्मा नहीं है और जरा मृत्यु मतलब ये शरीर ये भी आत्मा नहीं तो हाई कौन आत्मा शून्य होगा आपने सब निषेध किया प्राण भी नहीं है मन भी नहीं है शरीर भी नहीं वो शरित है क्या शून्य होगा अरे शून्य होगा उसको कौन जान रहे कोई ना कोई जानने वाला होगा सबको आप जान रहे आपको कौन जान रहे कोई दूसरा जान रहे परिचय करना पड़ता है क्या मैं हूं करके आप जो कमरे में जितने भी वस्तु है उसको आप जान रहे किंतु तो आपको कौन जान रहे कोई बताना पड़ता है आप कौन है करके कोई ने मई हूं ये स्वता सिद्ध है इसलिए यहां बता रहे अशनाया पिपाशाभ्याम अनवार जता इन दोनों से जोड़ दिया उस परमात्मा ने तयनम अब्रुवन उस देवता ने उस परमात्मा से प्रार्थना की जिसने पहले सृष्टि की थी कि सबसे पहले सृष्टि किए है ईश्वर ने अक्षर ब्रह्म सृष्टि नहीं करता है वो निर्गुण निराकार है ना कोई उसमें गुण है ना कोई आकार है और वही माया शबलित होता है माया के साथ संबंध हो जाता है तभी उसको ईश्वर कहा जाता है अथवा कारण ब्रह्म भी कहा जाता है देखिए जहां भी सृष्टि का प्रकरण आता है ब्रह्म सृष्टि नहीं करता है सृष्टि ईश्वर करता है अथवा तो कारण ब्रह्म कारण ब्रह्म का मतलब है सारा जगत का कारण है अविद्या माया है उसके साथ संबंध हो जाता है उसके साथ संबंध होने के बाद वही जगत का कारण बनता है जैसा मकड़ी है मकड़ी में दो अंश है शरीर को लेकर वो जड़ है और अंदर एक चेतन है उसका अब ये दोनों कारण बन रहे जाले के प्रति जो जाला बना रहे मकड़ी शरीर भी कारण है शरीर के अंदर चेतन भी कारण है क्यों मरी हुई मकड़ी जाला नहीं बना सकती शायद नहीं बना सकते होगी कभी भी नहीं बना सकते। तो शरीर हो गया जाले के प्रति उपादान कारण है मकड़ी के शरीर में जो चेतन अंश है वो निमित्त कारण है वैसे ही वहां ईश्वर में भी दो अंश है एक माया का अंश है ईश्वर का कोई शरीर नहीं अलग ईश्वर का शरीर यदि मानते हो वो माया का किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती ईश्वर का शरीर क्यों नहीं भक्तों को दर्शन देते वो ईश्वर नहीं वो शरीर धारण अलग है वो ईश्वर का शरीर क्यों नहीं तो हूं विचार किया खूब देखिए शरीर का कारण कौन है शरीर बनता किससे है शरीर का कारण कोई ना कोई होना चाहिए शरीर का कारण है धर्मा धर्म।, धर्म और अधर्म से ही बनता है शरीर सारा ये जगत भी वह मधुब्राह्मण में बता दिया सारा जगत है इस समष्टि धर्मा धर्म से बना है। वैसे ही ये वेष्टि हमारा शरीर है वेष्टि धर्म से बना है। तो धर्म और अधर्म वही क्या है शरीर का कारण है जो अत्यधिक जो धर्म होने से उसमें अत्यधिक पुण्य हो जाता है तभी ब्राह्मीय शरीर प्राप्त आता है हिरण्यगर्भ का शरीर हिरण्यगर्भ का भी शरीर है वो अत्यधिक पुण्य होने से और पुण्य में भी थोड़ा कम है तभी इंद्रादि शरीर प्राप्त होता है और उसमें भी थोड़ा कम हो तो अग्नि आदि शरीर प्राप्त होता है जब मिश्रित कर्म होता है धर्म धर्माधर्म तभी हम लोगों का शरीर है मानुष शरीर पाप जहां अधिक होता है तिर ग्योनी आदि प्राप्त होते हैं तो कहने का तात्पर्य यह है धर्म और अधर्म ही शरीर के प्रति कारण माना है अब ईश्वर में ना कोई धर्म है न अधर्म है वो धर्म से भी परे है अधर्म से भी परे है धर्म का भी दृष्टा है धर्म का भी सृष्टा है वो केवल दृष्टा नहीं सृष्टा भी है धर्म को उन्होंने ही बनाया है ये दो बृहदारण्यक उपनिषद में बता दिया उस परमात्मा ने मुख के द्वारा पहले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया उसके बाद क्षत्रियों को वैश्यों को और शूद्रों को क्षेत्र के हाथ में सारा शासन दे दिया परमात्मा ने सोचा क्षत्रिय के पास शासन तो दे दिया कहा उस संकल तो न हो जावे इसलिए क्षत्रश क्षत्रम क्षत्रिय का भी एक क्षेत्रीय को निर्माण किया वो क्षेत्रीय को ने धर्म में वह धर्म का सृजन किया क्षेत्रीय के ऊपर भी अंकुश डालने वाला एक धर्म देखिये धर्म से सब लोग डरते हैं रावण ने सीता को तो अपहरण किया सारे देवताओं को बंदी बना दिया था सीता को अपहरण करते हुए रावण इधर उधर देख रहे डर रहे किससे किसी से ना किसी से डर रहे वो धर्म से डर रहे तो इसलिए धर्म को भी परमात्मा ने ही बना दिया तो परमात्मा है उनमें धर्म भी नहीं है अधर्म भी नहीं है इसलिए उसका शरीर नहीं है उनका जो शरीर है माया है अथवा हम लोगों का जो भी शरीर है उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है हिरण्य गर्भ वही इसी का नाम है अंतर्यामी कहते शब्द सुना होगा अंतर्यामी अंतर्यामी का मतलब क्या है सबके अंदर रहा करके सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने वाला जो तत्व है उसको भी वो नियमन कर रहे जैसा पहले खेल होता था कठपुतले का आजकल बंद हो गया कठपुतले का खेल अलग अलग पुतले बनाते थे उसको नचाते थे अब देखिए वहां कटपुतले का जो खेल है वहां तीन चीज है मुख्य रूप से एक तो हम बाहर देख रहे खेल जैसे राम और रावण युद्ध कर रहे ये तो देख रहे और ये जो कठपुतले आपस में कैसा युद्ध करेंगे लकड़ी से बनाया हुआ कैसा युद्ध करेंगे उसमें धागा है पतला सा तभी वो इधर खींचे तो अंगुली मोड़ेंगे इधर बाढ़ पकड़ेंगे धागा तो धागा भी अपने आप अप काम नहीं करेगा उसको नचाने वाला एक दूसरा है पर्दे के आड़ में वो पर्दे के आड़ में बैठकर के इस धागे के द्वारा कटपुतलियों को नचा रहा है ये हुआ दृष्टांत तो वैसे ही हम भी कटपुतली है सब सारे जगत कटपुतली है इसके अंदर धागे के समान है एक ये है सूत्रात्मा धागे के समान उसको हम नहीं देख रहे ये सूत्रात्मा रूप धागे को लेकर माया रूप पर्दे के आड़ में रहकर जो ईश्वर है सबको नचा है इसलिए उसका नाम है अंतर्यामी सबको नचा है नचा रहे क्यों अपने अपने कर्म के अनुसार तो इसलिए जो ईश्वर है उसका शरीर माया ही है और दूसरा नहीं उन्होंने जो सबसे पहले सृष्टि की अभी मैंने बताया तय तरह में आकाश आदि अपंचीकृत पंचमहाभूत वो सृष्टि है ईश्वर की अपंचीकृत पंचमहाभूत उत्पन्न होते हुए उसके साथ वही चैतन्य का तादात में हो गया जैसा अपने घड़ा बना दिया घड़ा बनाते हुए आकाश उसके अंदर अपने आप आ गया कुलाल ने प्रयत्न करके घुड़ाने उसको वैसे ही अपंचीकृत पंचाभूत उत्पन्न होते हुए चैतन्य का संबंध उसी का नाम है सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ। और उसके बाद उन्होंने आगे की सृष्टि उन्होंने किया पंचीकरण आदि तो इसलिए ईश्वर जो है उसका कोई अलग शरीर नहीं तो इसलिए यहां बता रहे उसको भूख और प्यास के द्वारा जो मूल पुरुष से जोड़ दिया ये प्राण का धर्म एनम अब्रुवन उस देवता ने उस ईश्वर से परमात्मा से अब्रुवन बोल तो कहा प्रार्थना किया भगवन हम लोगों को सृष्टि तो आपने कर दिया और ये सागर में डाल भी दिया किंतु हम भूख और प्यासे हैं ये भूख और प्यास के लिए कोई ना कोई व्यवस्था तो कर दीजिए जैसे कोई अतिथि आ गया अतिथि के लिए आपने रहने के लिए जगह भी दे दिया और वो भूखा और प्यासा है उसकी भी व्यवस्था करने पड़ेगी ना वैसे ही देवतों ने प्रार्थना किया भगवान हे पिता आपने जन्म देकर इस संसार में तो डाल दिया और भूख और प्यास भी जोड़ दिया परमात्मा ने बहुत बड़ी भूल की अभी सामने मिलता तो उसके झगड़ा करना चाहिए बना तो दे दिया और भूख प्यास से जोड़ दिया ये भूख प्यास के कारण ही आज सब कुछ कर रहे हैं जितना भी जो अनर्थ है क्यों कर रहे है? पेट के लिए यदि भूख ना हो तो तो कोई कुछ नहीं कर सकते थे अच्छे ही क्या परमात्मा ने भूख ना हो तो तो आलसी बन जाते थे व्यक्ति पड़े रहते थे तो ये भूख व्यास से पीड़ित उस देवतों ने प्रार्थना की अब्रवन आयतनम न प्रजानी नहा बोल तो अस्माक हे भगवन हम लोगों को सृष्टि तो कर दिया वो के प्यासे भी है ऐसा कोई एक शरीर दे दो जिसमें बैठकर के हम भोजन करें ना प्रजान ही ये तस्विन प्रतिष्ठित उसमें बैठकर के, उसमें स्थित हो कर के जैसा मान लीजिए, हमारे शरीर में भी एक शरीर तो दीक रहे हम और तीन शरीर है ये तीन शरीरों का जो संगात है तभी हम जीव का कहते अभिमान करने वाला तो ये जीव भी भोग किसमें करता है सूक्ष्म शरीर में नहीं स्थूल शरीर में आकर के रहेगा सारा संस्कार है सूक्ष्म शरीर में किंतु भोग करने के लिए उसको स्थूल शरीर प्राप्त करना पड़ेगा जैसा मान दीजिए आपने रिकॉर्ड कर दिया सारा रिकॉर्ड है आपका कैसेट में रहेगा किंतु कान में लगाने पर वो कैसेट आप नहीं सुन सकते टेप में डालना पड़ेगा वैसे ही हम अभी जितने भी कर्म किया है वो रिकॉर्ड है हमारा सूक्ष्म शरीर में वो कैसेट के समान है और यदि बजेगा कभी स्थूल शरीर चाहिए स्थूल शरीर के बिना भोग नहीं होगा इसलिए शरीर का एक नाम है भोगायतनम शरीरम शरीर का लक्षण क्या है भोग का आश्रय आयतन कहते आश्रय तो भोग का आश्रय है वो शरीर है अथवा चेष्टा आश्रयत्व वा श्रेष्ठा का जो आश्रय है वो शरीर मानते देवतों ने प्रार्थना किया भगवान ऐसा कोई एक शरीर बना दे दो जिसमें हम बैठ के आराम से भोजन कर सकते हैं ये तस्मिन प्रतिष्ठिता अन्नम अधामा अढ़ अन्न भक्षण करेंगे ऐसा प्रार्थना किया उन देवतों ने वो जो मूल पुरुष है परमात्मा से आगे बताएंगे देवताओं के लिए अलग अलग शरीर लाया हो कौन सा शरीर लाया है और कौन सा शरीर को लेकर वो प्रसन्न हो गया ये आगे विचार का है ओम शांति शांति शांति